पातंजल योग प्रतीत साधन पाद सूत्र बत्तीस संकल्प शक्ति व्हील पावर उपर्युक्त जितने प्रयोगों का सम्मोहन शक्ति द्वारा होना बतलाया गया है उन सब में मुख्य भाग संकल्प शक्ति का ही है बिना संकल्प शक्ति के उनमें से किसी में भी सफलता का होना असंभव है किंतु केवल दृढ़ संकल्प शक्ति मात्र से वे सब तथा उनसे कहीं अधिक बढ़कर चमत्कार दिखलाए जाते हैं संकल्प शक्ति ही मनुष्य के जीवन में उन्नति और औनति का कारण होती है उपनिषदों में बताया गया है संकल्प संकल्पमयोयम पुरुष अर्थात मनुष्य संकल्प का ही बना हुआ है मनु महाराज का कथन है संकल्प मूलह कामों वै यज्ञ संकल्प संभव व्रत नियम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता सब प्रकार की कामनाओं का मूल यह संकल्प है यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होता है व्रत प्रतिज्ञा नियम धर्म सब इसी संकल्प से उत्पन्न होने वाले माने गए हैं आज हमें जितने महापुरुष दिख पढ़ते हैं जिनके नाम पर संसार फूल चढ़ाता है और जिन्हें अत्यंत आदर से स्मरण करता है उनके जीवन को पवित्र और उच्च बनाने का कारण संकल्प शक्ति ही है आर्यों की ईश्वरीय और जगत की प्राचीनतम पुस्तक वेद में अनेकों सूत्र इसी विषय के आते हैं जिनमें बारंबार यही प्रार्थना की गई है तन्मय मनः शिव संकल्प अर्थात मेरा यह मन पवित्र संकल्प वाला हो यथा ओम यज्जागृतो दूर तदु सुप्तस्य सुप्त तथैवैती दुरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु जो दिव्य मन जागृत अवस्था में दूर निकल जाता है और इसी प्रकार सोने की दशा में भी बहुत दूर चला जाता है वह दूर जाने वाला ज्योतियों का ज्योति अर्थात इंद्रियों का प्रकाशक मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो ओम येन न कर्मापसो यज्ञे यज्ञ कृणवते विदे सुधीरा यपूर्व यक्षमत प्रजाना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु कर्मशील मनीषी धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्र में तथा जीवन संघर्ष में बड़े बड़े कार्य कर दिखाते हैं जो समस्त प्रजाओं इंद्रियों के अंदर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो ओम यज्ञानुतचेतो धृतिश्च य ज्योतिरतरमृतम प्रजासु यस्मा नृत्य किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु जो नए नए अनुभव कराता है पिछले जाने हुए का अनुभव कराता है संकट में धैर्य धारण कराता है जो समस्त प्रजाओं इंद्रियों के अंदर एक अमर ज्योति है जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता है वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहित अमृतन सर्व ये नज्ञस्तायते सप्तोता तन्मे वनः न संकल्प वस्तु जिस अमृत मन के द्वारा यह भूत भविष्य तथा वर्तमान जाना जाता है जिससे सात होताओं वाला यज्ञ फैलाया जाता है वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो ओम यस्मिन ऋच साम यजुगंश यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवार गम चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मय मन शिव संकल्प जिसमें ऋचाएँ साम यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथ की नाभि में अरे जिसमें इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति पिरोई रहती है वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो ओम सुसारथि रस्वाण जन्मनुष्यान नेनीयते भीषुधिर्वाजिन इव हित प्रतिष्ठम जजिरम जविष्ठम तन्मे मन शुभ संकल्प अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान घोड़ों को बाघों से पकड़कर चलाया जाता है उसी प्रकार जो मनुष्यों को लगातार चलाता रहता है जो हृदय में रहने वाला है वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो क्योंकि प्रारब्ध कर्म संकल्प द्वारा ही क्रिमाण होते हैं जैसा कि कहा है विनाशकाले विपरीत बुद्धि इसलिए मनुष्य यदि अपने संकल्प को विशुद्ध रखे और जब वह मलिन और अपवित्र होने लगे तो यह जानकर कि मुझ पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है शीघ्र ही अपने संकल्प और विचारों को शुद्ध और पवित्र बना ले तो कभी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर सकता शुद्ध विचार वाले मनुष्य पर यदि अकस्मात कोई विपत्ति आ भी जाए तो उसका बोझ तुरंत ही दूसरे लोग बांट लेते हैं अर्थात अपनी सहायता और सहानुभूति से उसकी विपत्ति को तत्काल ही दूर कर देने का यत्न करते हैं परंतु इसके विरुद्ध दुर्जन को तत्काल दुख में डालने के लिए सब के सब तैयार हो जाते हैं सुतरांग जो मनुष्य दुखों को अपने जीवन में कम करने की इच्छा करता है उसको चाहिए कि वह संकल्प विद्या प्रवीण बने और उसका सुप्रयोग करना सीखे